द्विचत्वारिंशम सूक्तम भावार्थ सर्वज्ञ और प्राण स्वरूप परमेश्वर ने दुलोक को स्थिर किया उसी ने पृथ्वी की सीमा नापी वही सभी भूनों का स्वामी है ये सभी पराक्रम वरुण के ही हैं भावार्थ वरुण अमृत की रक्षा करने वाला एवं धैर्यशाली है उसे प्रणाम करना चाहिए ताकि वह हम पर प्रसन्न होकर हमें तीन मंजिलों वाला घर प्रदान करे भावार्थ हे वरुण देव दान देने वाली मेरी बुद्धि को तू श्रेष्ठ कर और मेरी क्रियाशीलता एवं चतुरता को भी बढ़ा हम अपनी उत्तम बुद्धि की मदद से सभी संकटों को पार कर जाएं भावार्थ हे सत्य का पालन करने वाले अश्व देवों तुम दोनों को प्रसन्न करने के लिए ज्ञानी सोम कूटने के पत्थरों से पीसकर सोम रस प्रदान करते हैं तुम्हारी कृपा प्राप्त करके वे ज्ञानी अपने शत्रुओं का नाश करें भावार्थ हे सत्य के पालक अश्वदेवों तुम्हें जैसे अत्र ऋषि ने बुलाया था और जैसे ज्ञानियों ने बुलाया था उसी प्रकार हम तुझे बुलाते हैं तुम्हारी हम पर कृपा हो तथा हमारे शत्रुओं का नाश हो तेजत्वारिंशम सूक्तम भावार्थ जो सब पदार्थ को जानने वाला अपनी प्रजाओं के सभी कार्यों को देखने वाला तथा अपनी प्रजाओं को चाहने वाला अग्रणी होता है उस ज्ञानी एवं दानशील पुरुष की आवाज देश में सब जगह गूंजती है भावार्थ अग्नि की किरणें रसों को ग्रहण करती हैं धुएं से पहचानी जाती हैं और वायु से प्रेरित होती हैं अंतरिक्ष में चलती हैं अग्नि की ये किरणें संविधाओं को उसी प्रकार खा जाती हैं जिस प्रकार प्रकाश अंधकार को भावारथ उषा काल में अग्नियां प्रज्वलित होती हैं इसलिए मानो ये अग्नियां उषा काल के आगमन की सूचना देने वाली उसकी ध्वजाएं हैं जब यह अग्नि प्रदीप्त होकर भूमि पर चलता है तब उसके जाने के पीछे का रास्ता काला पड़ जाता है भावार्थ यह अग्नि काष्ठों में ही रहता है अर्थात लकड़ियों में व्याप्त रहता है परंतु उन्हीं लकड़ियों को वह अपना भोजन मानकर खाता भी है बहुत प्रकार खाकर भी तृप्त नहीं होता इसके विपरीत उन काष्ठों को अपनी जिह्वाओं से चाटता हुआ प्रदित होता है तथा पहले की अपेक्षा अधिक तरुण ही होता है भावार्थ यह अग्नि बादल में रहता है तथा वर्षा की बूंदों द्वारा वह इस पृथ्वी पर आता है वर्षा को जब वनस्पतियां पीती हैं तब उस पानी द्वारा वह वनस्पतियों में जाकर उनके भीतर प्रविष्ट हो जाता है तथा उनके गर्भ में जाकर निवास करता है फिर वही अग्नि अरण्यों द्वारा अपने गर्भ से बाहर प्रकट किया जाता है तब वह प्रदीप्त होकर घी से भरी चमचा का मुंह चाटता है अर्थात प्रदीप्त अग्नि में चमचे से घी की आहुतियां दी जाती हैं महावार्थ यह अग्नि सब धान्यों को रस से संचित करता है यह अग्नि ही सूर्य एवं चंद्र का रूप धारण कर धान्यों तथा वनस्पतियों में रस भरता है इस प्रकार उन्हें रमणीय बनाता है ऐसे अग्नि को सभी संविधाओं से प्रज्वलित करते हैं भावार्थ समानशील स्वभाव वालों की आपस की संगति उत्तम होती है विद्वान की मूर्ख के साथ सतपुरुष का दुष्ट के साथ कभी संगत नहीं बैठ सकती अपने समानशील स्वभाव वालों के साथ बैठकर ही मानव प्रकाशमान होता है उसी प्रकार एक अग्नि दूसरे अग्नि के साथ मिलकर और अधिक प्रकाशित होता है तब उसकी तपस्वी लोग मननशील ज्ञानी उपासना करते हैं भावार्थ अग्रणी को चाहिए कि वह अपने साथ भाई की भांति स्नेह करने वाला बलयुक्त तथा तेजस्विता से संपन्न बने उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य पवित्र हों और वह अपने राष्ट्र के विद्वानों को बहुत धन देकर उसका पालन पोषण करे भावार्थ जिस तरह चलकर लौटती हुई गायें अपने वचनों का रभाना सुनकर बाड़े की ओर भागती हैं उसी प्रकार सभी स्तुतियां इसी अग्नि की तरफ जाती हैं तथा सब प्रकार की इच्छा करने वाली प्रजाएं अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए इसी अग्नि की उपासना करती हैं भावार्थ देश का अग्रणी मनन करके बुद्धि पूर्वक कार्य करने वाला हो तब स्वयं सुमार्ग पर चलता दूसरों को भी सुमार्ग पर चलाने वाला हो घर-घर में उसकी पहुंच हो अर्थात वह कुछ ही व्यक्तियों तक सीमित न रहकर सारी साधारण जनता की भी खोज खबर लेता रहे ऐसे अग्रणी को देश की प्रजाएं अपने घरों के समारोहों का आयोजन कर आदर पूर्वक बुलाती हैं भावार्थ अग्रणी को चाहिए कि अपने राष्ट्र में प्रांतीयवाद अथवा जातिवाद आदि वादों को न फलने दे पूरी प्रजा को समान दृष्टि से देखे किसी से पक्षपात न करे वह सबकी विनती सुने ऐसे अग्रणी की सब प्रशंसा करते हैं तथा उसे प्रत्येक काम में सहायता के लिए बुलाते हैं भावार्थ जो धर्म का पालन करता है तथा धर्म की राह पर चलता है वही प्रजाओं का उत्तम राजा हो सकता है जो अधर्म की राह पर चलता है वह कभी भी प्रजाओं का भला नहीं कर सकता यह अग्नि भी अपने उपासकों का भला करता है क्योंकि वह सदैव धर्म की राह पर चलता है वह सब शत्रुओं का नाश करता है भावार्थ हिंसकों द्वेष करने वालों राक्षसों को मारना राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जरूरी है इस प्रकार राष्ट्र के सुरक्षित होने पर ही राष्ट्र निवासियों का हित हो सकता है राष्ट्र में वेगवान अश्व भी हों भावार्थ यह अग्नि आकाश में सूर्य के रूप में उत्पन्न होता है बादलों अथवा जलों में विद्युत रूप में उत्पन्न होता है और पृथ्वी पर यह मंथन के द्वारा भौतिक अग्नि के रूप में प्रकट होता है भौतिक अग्नि को लोग प्रकाशित करते हैं भावार्थ सब प्रजाएं इस अग्नि को हवि भक्षण करने के लिए प्रेरित करती हैं इस प्रकार अग्नि को आदर्श के रूप में सामने रखकर उत्तम कार्य करने वाले मनुष्य कठिन से कठिन संकटों को भी पार कर जाते हैं भावार्थ यह अग्नि लोगों के लिए अत्यंत प्रिय पवित्र कारक तेज से युक्त तथा अत्यंत तेजस्वी है जिस प्रकार उगता हुआ सूर्य अपनी किरणों से अंधकार को दूर कर देता है उसी प्रकार यह अग्नि भी अपनी किरणों से अंधकार को दूर कर देता है इसका दिया हुआ धन कदापि नष्ट नहीं होता सदैव अक्षय बना रहता है इसलिए लोग इससे ऐश्वर्य मानते हैं चतुश्चत्वारि शम सुक्तम भावार्थ हे मनुष्यों संविधाओं से इस अग्नि को प्रदीप्त करके घृत से जगाओ तथा अतिथि की भात इसका आदर करो हे अग्ने तू भी हमारे द्वारा किए जाने वाले मनन करने योग्य स्तोत्रों को श्रवण कर तथा वृद्धि को प्राप्त हो भावार्थ प्रत्येक उत्तम कार्य में अग्नि की प्रधानता देनी चाहिए और उसकी स्तुति करनी चाहिए ताकि वह हमें देवों की सहायता दिला सके हम भी इस पवित्र कारक अग्नि को इतनी अच्छी प्रकार प्रदीप्त करें कि उसकी उत्तम वर्ण की ज्वालाएं ऊपर की ओर उठें भावार्थ यह अग्नि सुख को उत्पन्न करने वाला ऋतु के अनुकूल यज्ञ करने वाला उत्तम कांति वाला है हमारे द्वारा दिए गए घृत का सेवन करे भावार्थ यह अग्नि प्राचीन स्तुति एवं सेवा के योग्य है वही यज्ञ को सुशोभित करता है वही प्राणों का प्राण है ऋतु के अनुसार यज्ञ करने से हर प्रकार का सुख मिलता है भावार्थ अग्नि उत्तम बुद्धिमान ध्रोह रहित धूम से जाना जाने वाला यज्ञ का प्रज्ञापक तथा विशेष कांति संपन्न सब कुछ जानने वाला और सुंदर तेज वाला है यही उत्तम मानवों को अपने साथ लाता है भावार्थ हे अग्ने तू हिंसा करने वालों से हमारी रक्षा कर और द्वेष करने वालों का नाश कर नेता को चाहिए कि वह बाहरी आक्रमणकारियों अत्याचारियों तथा हिंसकों से प्रजाओं की रक्षा करे और भीतरी शत्रुओं एवं देशद्रोहियों से भी रक्षा करे देश में ज्ञान का प्रचार करे और विद्वान पुरुषों की वृद्धि करता रहे भावार्थ यह अग्नि ऊर्जा नपात बल को न गिराने वाला जब तक शरीर में अग्नि होती है तब तक बल क्षीण नहीं होता तथा अग्नि के समाप्त हो जाने के साथ ही बल भी समाप्त हो जाता है अग्नि के रहने पर यह शरीर तेजस्वी दिखाई देता है तथा उज्जवल प्रकाश से युक्त होता है इसलिए साधक इसकी पूजा करते हैं तथा इसे उच्च पद पर प्रतिष्ठित करते हैं भावारथ जो अपने घर में इस अग्नि की सेवा करता है अर्थात सदैव यज्ञ करता है वह हर प्रकार के धन से युक्त होता है वही सब देवों में श्रेष्ठ उन्नत एवं सामर्थ्यवान होता है यह अग्नि अपने सामर्थ्य से सब चराचर जगत का पालन करता है भावार्थ जो अपने तेज से अत्यंत तेजस्वी होकर अपनी किरणों को चारों ओर फैलाता है वही समस्त सुखों को प्राप्त करता तथा श्रेष्ठ धनों का स्वामी होता है ऐसे व्यक्ति की शरण में रहने वाला मानव कदाप दुखी नहीं होता सदैव सुख से रहता है भावार्थ यह अग्नि अविनाशी बलवान तथा सदैव ज्ञान का उपदेश देता है इसके साथ मित्रता करने वाले सदैव आनंद में रहते हैं इसलिए ज्ञानी लोग उसके साथ सदैव मित्रता रखते हैं मनीषी मन को सदैव उत्तम मार्ग पर चलाने वाले ज्ञानी इस अग्नि को सदैव अपने उत्तम कार्यों से संतुष्ट करते हैं